नमस्कार आप सुंदर रेडियो मतबा 90.4 पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग खास विशेष लोगों से आपकी मुलाकात करते हैं और सीनियर सिटीज़न हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका सम्मान करते स्वागत करते हैं और उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में तो आज के सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुमन सुवेदी बटराय हमारे साथ हैं काठमांडू से बिलोंग करते हैं और एज ए प्रोफेसर हैं बहुत सारे उनके पास मास्टर्स डिग्री है लेकिन बॉटनी में उन्होंने पहले किया था और छः अलग उनके पास मास्टरीज हैं जिसके बारे में वो बताएंगे अपने वक्तव्य में तो आप सभी की तरफ से प्रोफेसर डॉक्टर सुमन जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ओम शांति जी डॉक्टर सुमन जी मैं जानना चाहूँगा कि आप आप अपने बारे में बताइए कौन कौन सी डिग्री आपके पास हैं किस तरह से आप कर रहे हैं कार्य आपने जो अभी बताया पहले डिग्री मेरे बोटनी का है वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से किया तो उसके बाद मैं नोराड स्कॉलरशिप से नॉर्वे चली गई थी वहाँ मैंने नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मास्टर्स किया अच्छा तो उसके बाद फिर नेपाल आ गई अपनी पढ़ाई अध्यापन कंटिन्यू किए तो उसके बाद फिर डेनमार्क चली गई डेनमार्क में मैंने फॉरेस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज का फिर मास्टर्स कर लिया और उसके बाद फिर नेपाल चली आई तो नेपाल में फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स कर लिया तो फिर उसके बाद मैंने एम में मास्टर्स किया और उसके बाद फिर विमेन स्टडीज भी किया मैंने अच्छा। और उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल लॉ में मेरा लास्ट मास्टर्स है अच्छा लेकिन इतनी सारी जो पढ़ाई है वो कैसे करते थे कैसे मैनेज करते थे आप नहीं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर लोग को पढ़ाई करना होता है उसको स्टडी लीव मिलता है अच्छा तो स्टडी लीव के लिए मैंने अप्लाई किया जब स्कॉलरशिप मिल जाता है तब स्टडी लीव के लिए मैंने अप्लाई किया तो मिल गया मैंने बीच बीच में फिर मैं अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ाने के पढ़ाने लिए जाती थी और फिर बाहर जाती थी और दोनों चीजें आप साथ हाँ, साथ बच्चों को पढ़ाना भी आपका जारी हाँ, रहता था आपका हाँ, प्रोफेशन तो, भी चलता रहता वो तो था वो तो मेरा मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी वही है और उसके बाद में जो बीच में इंटरवल्स आपको मिलते थे लीव मिलता था उसमें आप ये स्टडी करते थे बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही अच्छा मेहनत आपने किया है और हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा कि व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है उसके लिए थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट होना चाहिए इंटरेस्ट नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता तो डॉक्टर सुमन जी का एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट रहा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी रुचि उन्होंने लिया और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपनी खुद की पढ़ाई भी उन्होंने किया और इस तरह से करके उन्होंने छः मास्टर डिग्री हासिल किया और जैसे कि बॉटनी या एजुकेशन फील्ड में आपका जो आना हुआ बाय डिफॉल्ट आए या आपकी रुचि थी किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ आ, पहले तो मेरे मुझे रिसर्च वर्क बहुत पसंद लग अच्छा, पसंद अच्छा, था हाँ, हाँ. तो जब मैंने बोटनी में मास्टर्स किया थी मार्क्स भी अच्छी थी तो मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में चली गई नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में दो साल तक वहाँ मैंने रिसर्च किया वही नेचुरल बायोडाइवर्सिटी में किया तो फिर बाद में बोले कि आप तो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन करना है नहीं, नहीं। तो फ्यूचर जेनरेशन जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको भी आपको पढ़ाना है नहीं, बस रिसर्च तो रिसर्च होता है लेकिन रिसर्च को भी डिसमिनेट तो करना पड़ता है ना तो इसीलिए मैं फिर टीचिंग में पोस्ट ट्रांसफ़र करके टीचिंग अच्छा, आ गया यानी आप रिसर्च में ज़्यादा रुचि रखते थे और रिसर्च करते करते फिर आपको ये आइडिया है कि लोगों तक ये पहुंचना चाहिए बच्चों तक ये पहुंचना चाहिए ताकि वो न्यू जनरेशन को भी रिसर्च क्या है और किस तरह से किया जाता है ये नॉलेज उनको हो इसलिए फिर आपने अपना ट्रांसफ़र एजुकेशन फ़ील्ड में किया चलिए बहुत ही अच्छी भावना के साथ आप आएँ इस रिसर्च के साथ साथ आपने आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें दूसरे तक पहुंचना चाहिए तो आपने एजुकेशन के माध्यम से ये चीज़ें बांटने के लिए फिर इस फील्ड में आए और इस फील्ड में भी आपने काफ़ी कुछ किया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे साथ डॉक्टर सुमन जी काठमांडू से जुड़े हुए हैं और मैं चाहूँगा जैसे काठमांडू कहते हैं ये शब्द सुनते ही बहुत सारे हमारे भारतीय जो हैं उनको लगता है कि वो कैसा होगा कैसा प्लेस होगा और बीच में काठमांडू काफ़ी फेमस रहा डिजास्टर जैसे भी और वैसे भी आ, होली प्लेस है देखने के लिए भी जाते हैं टूरिस्ट प्लेस भी हैं तो मैं चाहूँगा आपके शब्दों में हम काठमांडू के बारे में कुछ खास यादें जरूर ताजा अच्छा। कर काठमांडू तो मेरा हाट है मुटु जी, है जी, जी. क्योंकि मेरी पैदाइशी काठमांडू में है और आपको मालूम है कि काठमांडू में पशुपति नाथ का मंदिर है जी, जी, अब हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा मंदिर है आपको पता ही है कि जो मोदी जी सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए थे तो सबसे पहले देश से बाहर वो काठमांडू ही चले थे उन्हें मिन्नत मांगी थी कि भारतवर्ष और नेपाल का अच्छा हो तो उन्हें पशुपति भी गए थे और वहाँ उन्होंने भीटी भी बहुत अच्छी भारी से चढ़ाया था और नेपाली लोग ने भी इतना अच्छा फील किया कि देखो इंडिया हमारा सबसे नज़दीक का जो नेबर कंट छिमे की मुल्क राष्ट्र है तो वहाँ से आए काठमंडू छोटा सा शहर है यहाँ का पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं अच्छा। अगर आप लोग कोई भी जो सुन रहे हैं वो काठमांडू आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है मेरी अपनी शहर है लोग भी बहुत वेलकम करते हैं जो भी आओ तो अप, अपने मेहमान को अतिथि देवो भव जैसे दे दे दे दे भगवान को करते हैं ऐसे ही करते हैं नेपाल के लोग सीधे साधे लोग हैं वहाँ ज़्यादा क्राइम नहीं है पॉपुलेशन भी कन, कम है और उतना ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है जैसे जैसे इंडिया की बड़ी शहरें ऑर्गेनाइज है वह ऑर्गेनाइज भी नहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप दूसरे देश में आपको लगेगा कि आप अपने ही देश में अपने ही भाइयों के साथ हैं अच्छा, अच्छा। ऐसा लगता है काठमांडू बहुत सुंदर है पहाड़ी एरिया है और काठमांडू थोड़ा सा बाहर आउट ऑफ वैली से थोड़ा क्राउडेड है फिर भी आप लोगों को क्राउड नहीं लगेगा पॉपुलेशन कम है अच्छा देखने लायक क्या चीज़ें हैं वहाँ पर काठमांडू में वहाँ तो पहले ना नेपाल तो एक ही राज्य नहीं था जी जी। दो सौ एटी एट्टी टू साल पहले जो पृथ्वी नारायण शाह ने एक बनाया था ना छोटे छोटे गांव को मिलाके एक गांव एक, एक राज्य था तो आप उधर जाएंगे तो काठमांडू दरबार स्क्वायर है पुराना थर्टीन सेंचुरी से सिक्सटीन सेंचुरी से राजा है ना होता है मल्ल राजा ने बनाया हुआ पैलेस है और उसके बाद भक्तपुर में भी पैलेस है और ललितपुर में भी पैलेस है वहाँ का कारीगरी बहुत अच्छा है और पुराना आपको देखने मिलेगा mm -hmm. तो कोई यूरोपियन टूरिस्ट ने बोला है थे कि काठमांडू इज द सिटी ऑफ टेम्पल्स हाउ मेनी हाउसेस दैट मच इज़ द टेम्पल एंड हाउ मेनी पीपल दैट मच इज़ द गॉड एंड गोडेसेज दिस इज द यू नो तैतीस कोटी तैतीस कोटी भगवान है आ, लेकिन 33 कोटि तो पॉपुलेशन नहीं, नहीं है बहुत तो बहुत धार्मिक लोग हैं काठमांडू को लिए बहुत धार्मिक है मेन धर्म तो हिंदू हुआ तो सेकंड में आता है बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध का वो लुम्बिनी है ना बर्थ प्लेस वो हुआ और थर्ड में आएगा अभी क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा है थोड़ा तो जैनिज्म है मुस्लिम भी लेकिन हमारे यहाँ रिलीजियस हारमोनी है रिलीजन के ऊपर कोई भी झगड़ा नहीं है जो लोग भी बुद्धिस्ट हमको बुलाते हैं मैं हिंदू हूं पैदाइशी लेकिन मैं अभी तो नेचर को ज्यादा मानती हूं हुँ, हुँ। आ, हमारे नेचर लविंग क्लब है नेचर ही भगवान है हमारे लिए हुँ, हुँ, हुँ। प्रकृति देवा है। देवा अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आपने काठमांडू को रिफाइन किया एक होली प्लेस के रूप में हर घर एक मंदिर की तरह है आपने बताया और आपने ये भी बताया कि जो व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं वो देवी देवता के समान रहते हैं ऐसा आपने बहुत ही अच्छा बताया और साथ ही साथ आपने कहा वो धार्मिक देश है और सभी लोग जो है धर्म के नाम पर कभी वहाँ पर झगड़ा नहीं हुआ और बहुत ही शांत और बहुत ही हिली प्लेस हैं पहाड़ों की दुनिया वहाँ पर है मंदिर है बहुत ही अच्छा लगेगा जो भी जाता है एक खौब रहता है एक विचार सपना रहता है कि हम भी काठमंड घूमें और देखें आपको थैंक यू तो ये एक बहुत ही अच्छा आपने बताया उसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि जैसे कि होली प्लेस है वहाँ पर की कुछ भजन वगैरह कैसे मंदिरों में जो होते हैं कोई एक आध लाइन आप जरूर सुनाइए जो आप सुना है हमेशा वहाँ पर भजन तो ज्यादातर संस्कृत में होता है अच्छा किस टाइप का भजन होता तो है थोड़ा एक आध फेमस है हमेशा कंटिन्यू बजता रहता है श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरा He naath nara yena basudev he naath nara yena basudev बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा भजन आपने गुनगुनाया जो आपके यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से ये भजन सुनाया जाता है लोग सुनते हैं और भक्ति करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा भजन आपने गुनगुनाया आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ फिर से हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुमन जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और काफ़ी अपने लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने एजुकेशन फील्ड में काफ़ी काम किया है तो मैं एक एज ए पर्सन के रूप में एज एक व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं कभी गम कभी खुशी तो आखिरी बार आपके जीवन में कुछ समय पहले या बहुत पहले आपकी आंखों में जो आंसू किस वजह से थे उतना तो मुझे याद नहीं जी जी मैं भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है खुशी ही खुशी है हुँ. Uh, मेरे व्यक्तिगत जीवन में आप पूछे तो मैं खुद से ही हुँ हुँ। कुछ वो है क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ अगर मुझे डायबिटीज नहीं होता तो मैं तो बहुत अच्छा तो बहुत लगता था। लेकिन था। दुख तो मेरे ऊपर कभी भी नहीं हुआ जब आ, मैं बच्ची थी तो भी मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया है मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का जो मेरा मन है वो भी मेरे बड़े भाइयों के नाम से है अच्छा। सुरेंद्र का सु हुआ महेंद्र का हुआ और नरेंद्र का न हुआ मेरे तीन बड़े भाई हैं अच्छा। तो तीन बेटों के बाद बेटी हुई थी ना तो मेरे माँ बाप इतने खुश थे इतने खुश थे तो मैं बहुत लार्ली बेटी थी और शादी के बाद भी मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला सबसे पहले तो मेरे सास सहु भी बहुत अच्छे हैं मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि मेरी शादी हुई है अच्छा और हस्बैंड भी इतने अच्छे हैं कि कभी भी उन्होंने मुझे दुख की फील ही उन्हें नहीं दिया अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको दुख किसी भी तरह का नहीं रहा बचपन से आप बहुत ही अच्छी तरह से ललन पालन में परिवार के प्रेम से पली और एजुकेशन फील्ड में भी आप अच्छा कर रहे थे और आपकी शादी हुई तो भी आपको जो है ससुराल मिला वो भी बहुत ही अच्छा मिला जिसके वजह से आपको कहीं भी रुकावटें नहीं रही दुख या परेशानी नहीं आई लेकिन सिर्फ परेशानी यही है तो खुद के शरीर से है जहाँ पर आपको डायबिटीज़ से जो है फेस करना पड़ता है और चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए आ, सिस्टी रनिंग है आपका और अभी तक आप जॉब भी कर रहे हैं तो ये कैसे मैनेज करते हैं Uh, हमारी तो रिटायरमेंट 63 में होता है अच्छा अच्छा तो मुझे स्वास्थ्य ने साथ दिया और हेल्थ ठीक रहा तो मैं और कंटिन्यू करूँगी मैनेज हो रहा है ठीक से नहीं, नहीं। मैं सुबह कॉलेज पढ़ाती हूँ और दिन में प्रोजेक्ट कर लेती हूँ अभी मेरे पास छः सात प्रोजेक्ट हैं जी जी किस टाइप के प्रोजेक्ट हैं प्रोजेक्ट, है? प्रोजेक्ट बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन का और वीमेन का जेंडर रिलेटेड इश्यूज का है लाइवलीहुड का है और प्रोजेक्ट आता है अभी तो मैं सोचती हूँ कभी काम कुछ कम करूँ फिर भी जो सर्कल दोस्त लोग हैं बोलते हैं कि इतना थोड़ा सा कर दो तब तब जाके कर रेस्ट लेना अच्छा, अभी अच्छा। रेस्ट मत लेना यहाँ आने के लिए भी मैंने दो हफ्ता के टाइम मैंने निकालने के लिए बहुत कोशिश किया और अभी भी वहाँ से मैं मिस कर अब अब जाके जो काम पायल्स अब वर्क वहाँ होता वो तो मुझे फिर करना पड़ेगा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप अभी भी एजुकेशन के साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं संस्था के बायोडायवर्सिटी पर और ह्यूमन पर और लाइवलीहुड पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये प्रोजेक्ट माना संस्थान या स्कूल के ही है यूनिवर्सिटी के ही है या पर्सनल आपका कोई है? नहीं ये तो मैं बाहर से ले लेती हूँ यूनिवर्सिटी का, नहीं है, का नहीं, नहीं है अच्छा अच्छा और उसमें प्रोजेक्ट में पार्ट्स पार्ट होते हैं तो मेरा पार्ट्स वो कंजर्वेशन पार्ट और इश्यूज वो पार्ट मेरी होती है और हाइड्रो पावर का भी मैंने ले लिया है उसमें भी मैं लाइवलीहुड और जेन किया था ये मेरा मैं कैसे कंसल्टेंसी बोलते हैं ना अच्छा, कंसल्टेंसी कर ले मेरे खुद का प्रोजेक्ट नहीं है अच्छा ये लोग ये लोग काम ले लेते हैं तो किसी पार्ट मेरे एक्सपर्टाइज के यूज करते है तो कर लेती हूँ सिस्टम ऐसा है अच्छा कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में बताइए थोड़ा सा अभी मैं ना ई यू फंडेड एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट कर रही हूँ और उसमें मेरे को बायोडाइवर्सिटी जो ट्रीज स्पेशज होता है ना ट्री स्पेशज उसको कैसे हमको यूज भी करना है और कैसे कंजर्व भी करना है ऐसे वाला है और उसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम बोलते हैं वो जो कम्युनिटी फॉरेस्ट यहाँ इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोलता है उधर कम्युनिटी फॉरेस्ट बोलता है उसी में काम कर रही हूँ एक ए एक मेरा प्रोजेक्ट है और वहाँ गांव में जाके जहाँ प्रोजेक्ट साइट होता है ना वहाँ जाके जो महिलाएं होते हैं ना उन लोग जो काम कर रही हैं जो ट्री से कंजर्व करने के लिए कर रहे हैं उसी के ऊपर थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रही आ, पेड़ वगैरह लगाने के लिए बात करते हाँ। हैं या पेड़ लगाना और पेड़ यूज भी करना जो फोडर फ्यूलुड होता है ना तो नेचुरल रिसोर्स हुआ न हाँ। तो पेड़ लगाना भी है और पेड़ यूज करना भी है कैसे थोड़ा सा में। तो जैसे फोडर हम लगाते हैं एक पौधा काटते हैं तो फिर पांच लगाते हैं क्योंकि वो डिप्लीटेशन ना हो ना पौधे ट्रीज रिड्यूस न हो तो उसके ऊपर हम अभी रेड में भी काम करते हैं रेड को बोलता है की रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ कार्बन बाई डिप्लीटिंग एंड डिस्ट्रोइंग रेड में भी हम लोग काम कर रहे हैं। रेड मना रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ कार्बन अच्छा अभी जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना तो वो तो कार्बन इमिशन से होता है तो कार्बन इमिशन को रिड्यूस कैसा करना है तो ये तो ट्री लगा के। पौधे लगाना है। uh, करना होता है और सर यूज मना एक पौधा आप काटते हैं तो चार पौधे और पांच पौधे और आपको एक्स्ट्रा लगाना है तो ये सिस्टम से आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर गवर्मेंट और ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम करने के लिए उसको हम सस्टेनेबल सस्टेनेबल नेचर जी काम जी, काम करते। जी बहुत ही अच्छा लगा सुमन जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से आप दूसरे संस्थान के लिए एज ए कंसल्टेंट आप काम करते हैं और एनवामेंट पे खास आपका ध्यान है वर्तमान समय में आप उस पर काम कर रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती है कि कभी भी जिस तरह से ये जो काम है ये सोशल वर्क इसको रियल में सोशल वर्क मैं कहूँगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसकी ज़रूरत है जहाँ पर हम पेड़ पौधों का यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन फिर से निर्माण या फिर से लगाना बहुत कम होता है तो इसके लिए कभी कभी फिर हमको अभियान चलाना पड़ता है कि भाई पेड़ लगाने का अभियान साल में दो तीन बार किसी एनजीओ से सरकार की तरफ से ये मुहिम चलाना पड़ता है ताकि हमें अपना ग्लोबल वार्मिंग की जो आ, उससे बचने के लिए ये सब कार्य हो रहा है और अगर इस तरह से ये प्रोजेक्ट अगर बहुत लोग करना शुरू कर दें जो भी उनको इनकम भी मिलेगा और प्लस वो नेचर के लिए बेनिफिट भी होगा ये काम बहुत ही लग रहा है और मैं चाहूंगा कि इस तरह का काम हो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से डॉक्टर सुमन जी से जुड़ेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मस्कर रहो धरती के अंगना में खुशियों से भरा आकाश हो आओ मिलके प्रयास हम अपने गाँव का अपने गाँव का जिससे विकास हो आओ बहनो आओ आओ मेरे भाई आओ हाथ इसमें जहाँ दूध की नदिया नदिया दूध की नदिया देश वही बहती जहाँ दूध की नदियाँ फिर से बनानी है ऐसी ही दुनिया ऐसी ही दुनिया जैस वही रहती जहाँ दूध की नदिया फिर से बनानी है ऐसी ही <नधिया> क्रांति श्वेत क्रांति जग में आएगी हरित क्रांति श्वेत क्रांति जग में आएगी अध्यात्म क्रांति जो साथ हो आओ मिलकर प्रयास हम अपने गांव का अपने गांव का जिससे विकास हो आओ ओ बहनो आओ आओ मेरे भाई आओ हाथ इसमें बटाओ कदम अपना एक बालक बने नंदलाला राधा के जैसी हो हर एक बाला हर एक बाला हर एक, बाला, हर एक बालक बने नंदलाला राधा के जैसी हो हर एक बाला हो सदगुण से महके मन मधुवन से महके मन मधु बन जीवन की गलियों में रास हो आओ करे मिल प्रयास हम अपने गाँव का हो अपने गाँव का जिससे विकास हो आओ हो बहनों आओ आओ मेरे भाई आओ आ इसमें बटाओ कदम अपने बढ़ाओ नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुमन जी जो काठमांडू से हमारे यहाँ पधारे हुए हैं और बहुत ही अच्छी बातें उनके साथ हो रही हैं और एजुकेशन फ़ील्ड में उनकी जो खूबसूरती है उनकी जो रुचि है वो उनके डिग्री से पता चलता है और साथ ही साथ सोशल वर्क में भी काफ़ी इंटरेस्ट लगती हैं और इस तरह से एनवायरमेंट पर भी काम कर रहा है उनके बारे में उन्होंने बताया तो मैं चाहूँगा कि अब यहाँ आने के बाद आपको जो नई चीज़ें एनवायरमेंट पर मिली है उसके बारे में आपके विचार सुनना चाहेंगे मुझे लगा था कि यह माउंट आबू पे थोड़ा गर्मी होगा ना? जी जी जी। तो यहाँ आके मुझे क्या फील हुआ कि आपके पास इतने ट्रीज लगे हुए हैं तो आपसे मेरी मुलाकात भी, भी ट्रीज के अंदर ही लगा था और मैं वहाँ बैठ के ना तो कुछ फील करती हूँ इतना शीतल है टेम्परेचर डिफरेंस बाहर थोड़ा धूप में जाओ तो थर्टी के ऊपर होगा लेकिन वहाँ जाओ तो एटीन ट्वेंटी पे रहे ऐसे लगता है कि ये तो ए सी है, एसी है� मैं आपको बोलूँ ना ए सी तो एयर कंडीशनर होता है लेकिन ए ए तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट है वो भी तो, ए सी है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट भी ए है।, है हम लोग को ए नहीं चलाना चाहिए क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट से आपको पता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरोबनो सी एफ सी गैस निकलता है जो मिथेन निकलता है वो कम से कम ए कम करना होता है तो ए कम कम कैसे करेंगे गर्मियों के दिन में तो अपने इतना गर्मी होता है तो वो पौड़ पो ट्रीज से ना पेड़ पौधों से आपको इतना शीतल मिलता है यहाँ उतना गर्मी नहीं है क्योंकि पौधों से और वहाँ यहाँ नोइज भी नहीं है तो नोइज का भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है ट्री डस्ट पार्टिकल भी एब्जॉर्ब कर गंद भी एब्जॉर्ब कर तो ट्री तो इतना अच्छा है जैसे भी हो आप लोगों को बहुत ट्री लगाना है और आपकी ये जो एफ एम स्टूडियो जिससे भी आपको इंकरेज करना होता है कि लोग को पौधो लगाया जैसे जी जी आप लोगों में एक स्कूल ऑफ है ना कि क्लीन द माइंड ग्रीन द वर्ल्ड जी जी जी वो मेरी सब्जेक्ट है अच्छा अच्छा उससे च्छा। मुझे बहुत अच्छा, मन छुआ है ना हा, हा। सबसे पहले अपना माइंड क्लीन करो तो उसके बाद जाकर इन्वायरमेंट क्लीन इंवार्मेंट करो इन्वायरमेंट क्लीन कैसा करना है पेड़ लगाकर प्लांटेशन से प्लांटेशन से जी सुमन जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और बहुत ही अच्छा आपने कहा कि रेडियो पर भी इस तरह का अवेयरनेस या लोगों को बताना चाहिए कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ तो हम लोग कंटिन्यू स्टेशन में हम लोग इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं और इसके कुछ हम लोग कैप्सुल्स बनाते हैं स्टोरी छोटा सा स्टोरी बनाते हैं कभी पेड़ खुद बोलता है कि मुझे पानी नहीं पिलाया नहीं। है अब भूल गए मुझे अब मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा क्या होगा आपका तो फिर घबरा के वो व्यक्ति फिर बोलता है नहीं नहीं पानी मैं आपको पहले दूंगा मुझे माफ़ कर दो तो इस तरह के जो बहुत ही अट्रैक्टिव कैप्सुल्स हम लोग बनाते हैं और रेडियो पर प्ले करते हैं लोगों को भी काफ़ी पसंद आता है और बीच बीच में हम लोग संस्थान के माध्यम से भी पेड़ लगाते हैं इंस्टीट्यूशन में जा या फिर गाँव में जा जहाँ इस मिलता है बाई मेन हाईवे रोड के बाजू में भी हम लोग पेड़ लगाते हैं और एवरी मंथ में हम लोग इस तरह के मुहिम करते रहते हैं ताकि हमारी तरफ़ से कुछ जो पेड़ लगाने का रेवोल्यूशन है वो लोगों तक जाए लोग भी देखें और वो भी अपने यहाँ अपने घर में अपने खेती में आसपास में जहाँ भी उनको स्पेस मिल पाए लगाएं ऐसा हम लोग कार्य कर रहे हैं करते भी हैं और ये, सुनाते भी है ये तो बहुत है। अच्छा हुआ जी जी चलिए सुमन जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस सबसे खुशनुमा पल जीवन के ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ के बारे में बताइए कब कब आपको लगा कि ये मेरे मेमोरीज़ हैं लवलफुल मेमोरीज लव ब्यूटीफुल मेमोरीज तो बहुत सारे हैं मैं आपको बोलूं कि कभी मेरा स्टूडेंट जो मैं ग्रुप में पढ़ाती हूँ ना जी जी उसने टॉप कर लिया तो बहुत खुशी मिलती है आहा, आहा। और स्टूडेंट लोग भी मुझे बहुत पसंद करते हैं वो तो मेरी प्रोफेशन के ऊपर है और मेरे घर में भी जब बेटा बेटी उन अच्छे तरीके से मार्क्स लिया है तो उसमें भी खुशी होती है जी, जी, आ, मुझे अपनी खुद की खुशी से भी दूसरों की खुशी में बहुत खुशी मिलती है जी, जी, तो उन लोगों खुशी मेरी खुशी है दूसरों को खुश देखकर आप हाँ, खुश होते हैं ये हाँ, आपके खुशी के हाँ, मोमेंट हैं जी तो स्टूडेंट मुझे वैल्यू देते हैं वही मेरा कमाई है जी जी और मैं इन इन लोगों को भी मैं जब मेरे ये आना फर्स्ट टाइम है तो यहाँ का फिलोसफी और मेरा फिलोसफी एक ही जुड़ा है मैं स्टूडेंट को लोग को भी बोलते हैं कि ज़्यादा टेंशन मत लो जो भी करो इन्जॉय करके करो पढ़ाई करना टेंशन नहीं है नेपाल में देखो कितना लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं तो तुम लोग तो लकी हो अभी यहाँ तक मास्टर्स तक तो कर पाए तो ये कभी एग्ज़ाम के आगे भी कुछ फ्रस्टेशन बोलते हैं तो फ्रस्टेशन करके दूसरों को नहीं तुमको ही हानि होता है तो ऐसे करके मैं अपने इन्वायरमेंट से भी बाहर कभी कभी सोशल किस्म के नॉलेज और धैर्यता सहनशीलता भी इन लोगों को देती हूँ तो बोलते हैं कि मैम आपने तो ठीक बात की तो है, लेकिन हाँ, ये तो थ्योरिटिकल है तो मैंने जो जो तुम सोचोगे वैसे बनोगे पहले थ्योरी से पहले मन में सोचो तब प्रैक्टिस में उतारने का प्रयास करो हाँ। यही तो है खुद को चेंज करो तो ऐसे करती हो इसमें खुशी मिलती है सही से. बात है बहुत ही अच्छी बात है आप एक शिक्षक होने के नाते जब आपके बच्चे टॉप करते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी आपको नहीं हो सकता ये आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं और साथ ही साथ जब किसी को आप देखते हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं उनको कुछ बातें सुनाते हैं तो थियोरी पहले अपने माइंड में आप अगर प्रिपेयर होते हो अपने आप से तो बहुत ही हम लोग कार्यवंत करने के लिए फिजिकली भी हम उसको एक रूप देने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर थाट्स ही नहीं है तो फिर आप करेंगे भी क्या तो मेन है हमारे थॉट प्रोसेस में चेंजेस आ जाएं, हमें थॉट मिले कि हमें अच्छा करना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं सुमन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ मैं कहूँगा कि आप अपने फैमिली के बारे में बताइए आपके परिवार में अभी वर्तमान में कौन कौन है क्या क्या करते हैं आ, अभी हमारा तो न्यूक्लियस फैमिली है जी। मेरे हजबेंड है मेडिकल डॉक्टर है उन्होंने गवर्नमेंट में तीस साल तक जॉब किया तो अभी गवर्नमेंट से उन्होंने रिटायरमेंट लेकर डब्ल्यू में कंसल्टेंट है अच्छा उसमें चाइल्ड हेल्थ यूनिट में इम्यूनाइजेशन प्रोजेक्ट देख रहे हैं और बेटी एक है बेटी इंजीनियर है और उसने जर्मनी से एम किया अच्छा वो भी प्रोसेस इंजीनियर वो प्रोसेस इंजीनियर क्लाइमेट इन्वायरमेंट साफ़ करने कैसे कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट में किया उसने तो उसकी शादी भी हो गई और जवाई मेडिकल डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट है अच्छा वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी ज्वाइन हुए हैं। तो बेटा है बेटा ने पब्लिक हेल्थ किया है तो वो नार्विक नर्सिंग होम नहीं। नहीं। उसने जॉब शुरू किया है अच्छा वो, वो भी है। बस हम चारों हैं और मेरा एक एडप्ट किया हुआ भाई है अच्छा जो मुझे उसने मुझे बहुत हेल्प किया उसका माँ बाप नहीं है नहीं। जिसका वो तो चार पाँच साल का छोटा था तब मैं गांव से उसको ले आई और उसको पढ़ाकर अब कंप्यूटर इंजीनियर है उसका शादी भी कर दी अब वो लोग मेरे घर में फैमिली ही है। वैसे तो, रहते हैं तो हाँ तो सब पूरा देखभाल वही करता है मेंटेन मैं तो बाहर चली जाती हूं। जी। बहुत काम से बाहर बाहर निकलती हूँ मैंने ऑस्ट्रिया से पी एच किया है तो ऑस्ट्रिया में पढ़ाने के लिए मुझे साल में एक बार जाना पड़ता है अच्छा। बारह क्लास ले रही थी उधर तो उस टाइम भी वो हमारा भाई सब कर लेता है भाई अब उसको तो शादी उसकी दुल्हन वो भी कर लेती है अच्छा दोनों तो फैमिली में काम करने वाला जैसा नहीं मेंटेन करने के लिए जी, जी, जी. एक ही परिवार के सदस्य हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका फैमिली है और सभी लोग जो हैं अच्छे एजुकेटेड हैं और सभी लोग अपना करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं और आप बीच बीच में बाहर जाते हैं और घर में आपका कम रहना होता है लेकिन फिर भी आपने जिनको एडाप्ट किया है उनके वजह से आपको बहुत खुशी मिलती है और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है तो इतने सारे लोगों का कैसे मैंटेन करते हैं एक साथ कभी मिलते हैं आप लोग घर मे? में घर में घर में तो मेरे हस्बैंड भी बाहर बाहर बहुत जाते हैं हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने अमेरिका से डी भी किया है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी हुँ, किया है वो भी पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं। मेडिकल डॉक्टर भी नेपाल का बहुत क्या फेमस नाम चला हुआ है तो शाम को मिल लेते हैं अच्छा सुबह सुबह तो मैं कॉलेज पढ़ाती हूँ और दिन में प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी करती हूँ वो भी दिन भर इधर उधर काम कर शाम को खाना हम अक्सर साथ खाते साथ हैं साथ खाते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जो है डेली रूटीन में आप सिर्फ शाम को ही सब फैमिली वाले पूरे परिवार एक साथ मिलकर खाना खाता है ये सबसे बड़ी खुशी की बात है क्योंकि एक फैमिली है तो एक साथ बैठ के खाना खाने का जो आनंद है वो बहुत ही अलग है यूनिक है अपने आप में वन फैमिली का जो और जो तीन भर का जो एक्सपीरियंस होता है ना क्या हुआ उसका हॉस्पिटल अच्छा आपका जो नेचर है जैसे कि हॉबीज होते हैं तो आपका हॉबीज क्या है मेरा तो हॉबीज तो मैं बहुत शांत बैठने का देखने में तो उतना मैं शांत नहीं लेकिन शांत बैठने का मन होता है तो पहले कुछ ठीक था तो मेरा हॉबीज सिलाई उलाई करना डिकोरेशन इंटीरियर करना अच्छा। बहुत अच्छा लगता है अभी इंटेरियर करती रहती हूँ अच्छा वो हॉबीज है कुछ ना कुछ करती रहती हूँ चुपचाप तो नहीं बैठते लेकिन फुर्सत भी ज़्यादा नहीं मिलता, नहीं मिलता बस सैटरडे को फुर्सत मिलता है तो भी कोई रिश्तेदार आना होता है हाँ हाँ हा। फिर हमको भी कहीं जाना होता है घूमने जाना है ऐसे करके कर लेती हूँ हु। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ ही जैसे डॉक्टर सुमन जी म्यूजिक वगैरह का आप सुनते हैं म्यूजिक तो सुन लेती है अच्छा कैसे सुन ले अच्छा किस टाइप का म्यूजिक आपको पसंद मुझे है मुझे पुरानी फिल्म वाली म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है अच्छा पुराने फिल्मी गीत कोई एक गीत जो बहुत पसंद करते हैं आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए अनारकली के गालू हाँ हाँ जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया जिंदगी उसी की है ये जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है और ये आपको अच्छा क्यों लगता है क्या है इसमें क्योंकि देखिए जिंदगी में किसी न किसी को समर्पण करना होता है ना जी जी जी तो आपने भी अपना जिंदगी अभी शांति में समर्पण कर दिया तो मैंने बोला जिंदगी उसी की है जो अब घर परिवार में सबको सुख रखना चाहिए अब जिंदगी किसी के हो गया है अब कोई भी डिसीजन लेने के लिए मैं बिना अपने हस्बैंड को पूछे बिना नहीं करते तो बोलते हैं कि आपको जो मर्जी हो कर लो फिर भी उनका जिंदगी मेरा है मेरा जिंदगी उनका है हम बोलते हैं ना अर्धांगी, सही बात है तो वो अर्धांगना है मैं अर्धांगिनी <laughs> तो जीवन उसी की है सही बात है लेकिन अनारकली फिल्म मैंने देखी भी है उस फिल्म का क्या अच्छा लगा आपको डिवोशन डिवोशन समर्पण भाव देखिये लाइफ में न किसी को डिवोशन करना अभी है और फिल्म आपने देखी होगी देखती हूँ बहुत देखती हूँ तो किस टाइप की फिल्म आपको पसंद आती मैंने थी? नाम मैंने याद नहीं मैंने जैसे लास्ट एक फिल्म देखा था बहुत अच्छा बहुत सोशल फिल्म था लेकिन नाम याद नहीं मुझे स्टोरी में क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिली होते हैं और उसका बाप क्लार्क होता है तो ऑफिस में वो छोटी छोटी बातों पर उसको ना कुछ झिझक चिड़क चिड़ होती जाती थी घर में एक बेटी थी बेटा था तो बीवी थी और बेटी को किसी से पसंद हो गया नहीं नहीं। नहीं। लेकिन माँ और भाई शादी करने नहीं दे रहे थे तो उन्होंने क्या क्या इस ऑफिस में कुछ झगड़ा हो गया उन्हें ऑफिस में रिजाइन कर दिया लेकिन घर आके नहीं बताए तो वैसे भी टाइम पे ऑफिस निकल जाते थे तो फिर बाद में वो जाकर वो लड़का जो बेटी ने पसंद किया था ना उसको सब लोग जाके मार पीट करते रहे तो वो पिता जाके बोला नहीं उसको पसंद है तो दे दो शादी कर लो तो उसके ऊपर उसकी माँ उसकी बीवी मा, बहुत डांटी थी क्यों आपने ऐसा किया तो फिर उसका बहुत सेंटीमेंटल उस था तो लास्ट में उन्होंने आत्महत्या कर लिया वो फिल्म नई फिल्म है लेकिन मुझे नाम नहीं अच्छा। फिर मैंने अभी लास्ट में वो भी किया है रुस्तम भी देखा है रुस्तम भी देखा और एक और क्या है वो भी देखा अच्छा है अच्छा। और आ, मुझे टू स्टेट वाली फिल्म बहुत अच्छी लगी अच्छा अच्छा। क्यूँकी अभी न्यू जेनरेशन में एक समय सापेक्ष है और जोगर्स पार्क भी बहुत अच्छा लगा। आपने देखा है जोगर्स पार्क <laughs> इन सभी चीजों को देखकर आपको लगता नहीं आ, आ, आ, अच्छी बात है आपको सीखने को मिलता है इस वजह हाँ। से आप देखते हैं लेकिन मैं क्या बोलती हूँ मेरे ऊपर क्या है की लाइफ एक चीज नहीं है ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेकिन आपको और सभी जगह से उतना ही बैलेंस बैलेंस रखना पड़ता है सोसाइटी में रह रहे हो तो उस हिसाब से आपको अपग्रेड अपने आप को रखना पड़ता है मैं पूछूँ की फिल्म देखने से आपका समय बर्बाद हो रहा है तो नहीं नहीं हाँ। मैं बर्बाद नहीं मैं जब टाइम मिलता है ना तब देखते हैं तब देखती हूँ काम छोड़ के कहीं तो नहीं देखती हाँ। अब आजकल तो घर पे ही देखती हूँ यूट्यूब में आता है ना तो घर पे रात को देखती हूँ अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे की आपने काफ़ी चीजें हमें बताई आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो बहुत ही आपको पसंद आता हो उस गीत के बारे में बताइए कोई अच्छा नेपाली में बोलो नेपाली में नेपाली में नेपाली यहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे <laughs> हिंदी कोई गीत आपको पसंदीदा हो अच्छा आपके हस्बैंड को कोई गीत आप डेडिकेट करना चाहें उसके बारे में और रानी रूपमती का गाना गा लूँ यहाँ हाँ। के अभी न्यू जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा हाँ हाँ जरूर गाइए आएगा आएगा आएगा, आएगा नी वाला आएगा आएगा, आएगा एक गीत ग hmm. जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया हम यहाँ जीते जी मर गए जिंदगी देने वाले सुन जिंदगी देने वाले सुन मर गया मैं यहाँ जीते जी मर गया जिंदगी देने वाले सुनी मेरी दुनिया से दिल भर गया ता नहीं रखू ऐसा दिया है कि भरता नहीं आंख मीरान है दिल परेशान है हम का सामान है जैसे जादू कोई कर गया जिंदगी मेरी दुनिया से दिल भर गया मैं यहां जीते जी सुमन जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने नाम क्या है उनका आपके हस्बैंड का ओ बी के सुवेदी बालकृष्ण सुवेदी बाल चलिए बालकृष्ण कृष्ण सुवेदी को आपने ये गीत डेडिकेट किया बहुत ही अच्छा लगा हमें और वो सुन रहे होंगे तो उन्हें भी हम कहेंगे कि भाई आपको जो है हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत खुशियाँ आप सुना है रेम नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को और काफ़ी अच्छी बातें आज हमने डॉक्टर सुमन जी से की और मैं कहूँगा कि जिस तरह का वर्तमान समय को जो देख रहे हैं वर्तमान समय का जो करंट सिनारो है जो समय चल रहा है चाहे किसी भी देश में हम रहते हैं लेकिन सभी का जीवन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऊपर नीचे ही होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अब क्या करना है देखिए जिंदगी तो सबका एक ही है जनरलाइज करें जनर देखिए तो सबका जिंदगी एक ही है फिर स्पेशलाइजेशन में जाए स्पेसिफिक हो तो अलग है तो मुझे लगता है अभी यंग जनरेशन है बहुत कंफ्यूज्ड है नहीं नहीं। तो क्योंकि confused? अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो बाहर चलो इंटरनेट वगैरह है फेसबुक है व्हाट्सएप है अब वर्ल्ड इज श्रिंकिंग डाउन तो हमारे यहाँ ना जहाँ डेवलप ज़्यादा नहीं है नहीं, नहीं, तो यंग जनरेशन देखते हैं यूरोप अमेरिका और घर पे जाते हैं तो वही ट्रेडिशनल सिस्टम आ, तो देखिए मैं आपको बोलूँ यूरोप में 18 साल से बाद कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पे नहीं करता नहीं, नहीं, लेकिन हमारे देश में इंडिया में और नेपाल में जब तक ये लोग माँ बाप के साथ होते हैं तब तक पूरी लाइफ तो अभी जो एटीन ट्वेंटी का यंग जनरेशन है उनको गर्लफ्रेंड भी चाहिए और दूसरा अपार्टमेंट भी चाहिए तो फिर पैसा किसको भरना पड़ता है माँ बाप जब तक इनको कमाई नहीं होता ना जॉब नहीं लग जाते ना पैसा भरना माँ बाप को पड़ता है और उनको लाइफ यूरोप का जैसे लाइफ बिताना होता है तो अगर यूरोप का जैसे लाइफ बिता तो खुद को कमा लो एटीन साल के बाद तो कुछ उधर के यूरोपीय सिस्टम में तो माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है नहीं। लेकिन हमारी इंडिया और नेपाल में तो जब तक है। का जब नहीं लगता ना तब तक तो माँ बाप ही पे करना पड़ता है और कुछ थोड़ा सा कमी हो गया हो तो ये लोग चिढ़ जाएंगे इनकी डिमांड पूरी नहीं, नहीं हो तो ऐसे क्या करना है कि माँ बाप को भी छोटे समय से ही बच्चों ट्रेनिंग करना चाहिए ट्रेनिंग करना चाहिए कि आप ए हो आपको ए करना है आपको माँ बाप के पास आपके पेरेंट्स पर पास इतना पैसा है जो खुशी हुई हो उसे हम दे सकते हैं और उसे ज़्यादा डिमांड करने से तो बस आपको ही दुख नहीं हमको भी दुख होगा अगर बच्चे हमसे कुछ मांगे हम साठ सत्तर हज़ार का मोबाइल मांगे हम नहीं दे पाएंगे तो फिर भी अपनी अपनी पैदा किया हुआ बच्चा को खुश रखेंगे तो हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तो आप ऐसे डिमांड मत करो ऐसे करके माँ बाप को भी समझाना है और बच्चों को भी समझ जाना चाहिए आजकल जो कमाने वाले माँ बाप है क्या बोलते हैं हमारा कमाई ही बच्चों के लिए है तो उ, उसका भी फीलिंग उन लोगों को देना नहीं चाहिए सुमन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से वर्तमान समय में जो फैमिली में बच्चे रहते हैं बच्चों का जो मॉडर्न लाइफ बन गया है जिसके वजह से भारत में वो सिस्टम को माता पिता के लिए थोड़ा सा बाधा हो गया इस कारण क्योंकि बच्चे अपग्रेड हो रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से लाइवलीहुड के माध्यम से फॉरेन कल्चर के वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वही चीज़ें जो है वो यहाँ चाहते हैं लेकिन यहाँ उनके हिसाब से वो उतना उनके पास फाइनेंस भी नहीं होता तो बच्चों का जो संस्कार है वो बदल रहा है जो माता पिता के लिए बंधन का काम कर रहा है या बाधा बन रहा है ये आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त अगर इस बात को सुन रहे हैं तो आप अपने परिवेश में भारत की कल्चर को अपनाइए विदेश का या फॉरेन कल्चर अपनाते हैं तो जीवन में दिक्कतें आएगी मुश्किलें बढ़ेगी इसलिए जैसे कहते हैं ना जिस गांव में रहते हैं उस गांव के ही गुण गाँव तो जीवन सुखमय रहेगा तो वैसे ही हमें रहना है तो अपने भारत की कल्चर को हमें अपनाते हुए अपना जीवन जीना है तो चलिए श्रोताओं बहुत ही अच्छा लग रहा है सुमन जी को मैं कहूँगा कि एक प्यारा सा मैसेज दे जाते जाते हमारे सभी श्रोताओं के लिए तो देखिए लाइफ में उतार चढ़ाव तो आती है लेकिन आपको खुश करने के लिए बाहर की दुनिया से कुछ भी नहीं होगा अंदर आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें और अपने घर परिवार को भी ये महसूस कराएं कि जो भी आप कर रहे हैं परिवार के लिए कर रहे हैं सबको सुख खुश रखने सुख रखने के लिए कर रहे हैं ये तो बीस थ्योरिटिकल हुआ और इसको प्रैक्टिकल में ढालना कोशिश करें तो अपना परिवार खुशहाल रखें परिवार खुश होगा तो फिर समाज खुश होगा समाज खुश होगा तो एनर्जी मिलेगी एनर्जी मिलने से देश अच्छा रहेगा लेकिन आप बोलेंगे मैं तो समुद्र में एक बूथ पानी हूँ मैं क्या हूँ इतने ज़्यादा पॉपुलेशन में तो आप एक भी अपने घर परिवार को अपने समाज को अपने कम्युनिटी को बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, खुश रहो, अच्छे रहो, रहो। आप हमारे साथ जुड़कर आपने जो जानकारी हमें दी हमें बहुत ही नई चीजें जो है जैसे की आपने काठमांडू के बारे में बताया और एनवायरमेंट के बारे में बताया और अपने फैमिली के बारे में बताया और वर्तमान समय में जिस तरह से लोग जी रहे हैं उन सभी को एक प्रेजेंट सी को हमारे बीच में आपने रखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा लगा धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो मतबान 90.4 एफएम फोर एफ एम चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात आप सुन रहे हैं रेडियो मतवन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम ना देना खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मोहब्बत के वादे गुला तो न दोगे कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे मेरे दिल की दुनिया तेरे हवाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले